ब्रह्मलेन स्वामी प्रेमपुरी महाराज जी के संस्मरण से स्थापित अध्यात्म विद्याभवन में विशेष कार्यक्रम है गीता चिंतन माला के अंतर्गत श्रीमद भगवत गीता ज्ञान यज्ञ प्रातः प्रवचन कार्यक्रम में भी वही ज्ञान यज्ञ है आज प्रातः सत्र में तृतीय अध्याय में पच्चीस वर्ष लोगों तक हो गया था अभी आगे चलेगा लोक संग्रह जो करना चाहता है तो लोक लोकसंग्रह चिकित्सक न मम आत्माविदा कर्तव्य ज्ञानी का कोई कर्तव्य है ही नहीं केवल परमात्मा के भी कोई कर्तव्य नहीं ज्ञानी का भी कोई कर्तव्य नहीं तो भी लोक संग्रह करना चाहिए लोक का संग्रह का अर्थ हुआ लोगों का जो उन्मार्ग में प्रवृति अशास्त्र मार्ग से प्रवृति उसका वारण करना स्वाभाविक अज्ञान के कारण शास्त्र संस्कार जब नहीं है तो पशु के जैसे जैसे कुछ न कुछ प्रवृत्त तो हो जाते है पशु कुछ खाता है पीता जैसे करता है लोग ऐसे प्रवृत्त तो हो जाते हैं शास्त्र संस्कार कुछ श्रमण करने के बाद भी वो उसका ग्रहण करना उसके अनुसार चलना नहीं हो पाता है जब तक कुछ अंतगुण शुद्ध नहीं हो सत्वगुण नहीं हो शास्त्रीय मत में श्रद्धा नहीं होती है शास्त्र के पर श्रद्धा हो परमात्मा की विशेष कृपा के बिना सनमार्ग में चलना सनमार्ग के विषय में सुनने के लिए प्राप्त नहीं होगा प्राप्त होने पर भी श्रद्धा नहीं होगी अब ग्रहण नहीं कर पाएगा, नहीं चल पायेगा यदि कभी सन्मार्ग में कोई चलता है सन्मार्ग जानना चाहता है शास्त्र श्रवण करना चाहता है तो समझ रहा है कि कितने जन्म के पुण्य कर्म के फल है बहुत पुण्य कर्म किया हुआ तो श्रद्धा होती जानने के लिए परमात्मा के विषय में सुनने के लिए शास्त्र में क्या कहा गया हमारा कर्तव्य क्या है हम क्या करे ये विषय की श्रद्वा जिज्ञासा होती है पुण्य कर्म बहुत होने पर तो जब जिज्ञासा हो तो उसके अनुसार चलता है चलने का प्रयास करता है फिर भी नहीं चल पाता है तो ज्ञानी परमात्मा भी वही करते हैं भक्तों को शास्त्रीय मार्ग में चलाने के लिए प्रयास करते हैं शास्त्रों का उपदेश भी स्वीकार निष्काम कर्म ज्ञान प्राप्त परमात्म करना परमात्मा का साक्षात्कार करना यह तो आवश्यक है उसके लिए निष्काम कर्म करना चाहिए किंतु निष्काम कर्म करना कठिन होता है नहीं कर पाते हैं इसलिए पहले शास्त्र में सकाम कर्म का उपदेश किया गया कामना से भरे कर्म करें तो अशास्त्रीय कर्म को छोड़ करके शास्त्रीय मार्ग में तो आ गया अशास्त्र मार्ग शास्त्र विरूद्ध कर्म छोड़ करके शास्त्रीय मार्ग कर पर चले तो क्रमशः वैराग्य होता है विवेक होता है फिर निष्काम कर्म कर सकता है तो ज्ञानी का भी वही कर्तव्य जो परमात्मा का कर्तव्य और कुछ नहीं लोगों को अशास्त्रीय मार्ग से हटा करके शास्त्रीय मार्ग में चलाना यही भगवान भाषिकार कहते तो ज्ञानी क्या करे उसके लिए उपदेश यदि भी शास्त्र में उपदेश ज्ञानी के लिए ही नहीं तो जो उपदेश पहले मुख्य श्रवण करता है उपदेश अज्ञान अवस्था में यहाँ उपदेश तो अज्ञानी के लिए ज्ञानी के लिए नहीं किन् जो श्रवण करता है कि ज्ञानी का ही कर्तव्य है किसको साक्षात्कार ज्ञान हो गया वो संस्कार रहता है कि हमारा कर्तव्य और कुछ करना नहीं लोगों को अशास्त्रीय मार्ग से हटा करके शास्त्रीय मार्ग में चलाना इसे उसके लिए उपदेश करते हैं न बुद्धि भेदम जन ये दर्जान कर्मसंग जोसेतर्मा विद्वर अज्ञाक कर्मस बुद्धिभेद्क्तर्मा सचर जो सहित ज्ञानी कर्म नाम अज्ञान जो अज्ञानी कर्म संगी कर्म में आसक्त हो करके कर्म फल में आसक्त हो करके कर्म करते हैं उनकी बुद्धि का भेदन नहीं करें कभी उनको कर्म से छुड़ा करके छुड़ाना नहीं चाहिए कि वो बुद्धि में भेद बुद्धि करेंगे कर्म क्यों करते हो ये कर्म से क्या होगा कर्म जरूर व्यर्थ है ज्ञान प्राप्त करो ऐसे कह कर कर्म से छुड़ाए नहीं जो कर्म करता है विद्वान युक्त सर्वकर्माणी समाचार समाहित हो करके ज्ञानी सारे कर्म करता हुआ जो से तो अज्ञानी को उसमें लगाए अज्ञानी जप करता है गंगा स्नान करता है तीर्थाटन करता है यज्ञ दान तपादि तो करता है तो ज्ञानी उसको कहेगा इसको छोड़ो तुम ज्ञान प्राप्त कर लो आओ मैं उपदेश करूंगा ज्ञान हो जाएगा ऐसा नहीं उपासना भक्ति के बिना ज्ञान नहीं हो सकता है निष्काम कर्म उपासना भक्ति तीर्थयात्रा यज्ञ दान तप जितने साधन हैं, सब साधन की आवश्यकता है साधन है वो साधन से छुड़ा दे साधन तो करते कम है साधन से छुड़ा देना सरल है ज्ञान हो जाना सरल नहीं है उनको साधन से छुड़ाए नहीं बुद्धि का भेदन नहीं करें उनके बुद्धि में संशय नहीं डाले ऐसा बोलने से संशय हो जाएगा कोई दीप जलाते हैं माला जपते हैं तिलक धारण करते हैं स्नान करते सुबह प्रातः उपवास करते हैं उनको उपदेश करे से कोई मतलब नहीं इसको छोड़ो सीधा ज्ञान का उपदेश हम करेंगे ऐसे नहीं करने के लिए भगवान कहते बल्कि स्वयं अनुष्ठान करे कर्म जिस स्थान में कर्म करते स्वयं भी कर्म करके उनको उसे में लगाए कर्म करते समय युक्त समाहित तो होकर के सावधान से वह ना सकता फल में आ सकता नहीं होता है किंतु कर्म ऐसे करता है जिसके कारण उसको देख करके अज्ञान लेकर भी करते हैं स्वयं यदि स्नान करता है प्रातःकाल अन्य लोग देखेंगे हम भी स्नान करेंगे प्रातःकाल कोई स्वयं वृद्धावस्था हो जाने पर गंगा स्नान करते थे तो कहते देखो इतने बड़े महापुरुष गंगा स्नान करते सुबह सुबह हमको तो करना चाहिए हम जाना चाहे जाते, है, जाते हैं करते अनुकरण करते स्वयं उसमें लगाए भगवान यहां स्पष्ट कर देते है बुद्धि भेदना नहीं करेगी उनको कर्म में लगाए क्योंकि कर्म नहीं करे उपासना नहीं करे भक्ति नहीं करे और शिष्टाचार पालन नहीं करे केवल ज्ञान उपदेश से ज्ञान हो नहीं सकता है ज्ञान होने के लिए पहले ये सब आवश्यक है अनुशासन पालन करे माता पिता की सेवा शास्त्र मार्ग में चलना और उपासना भक्ति कर्म सब कुछ करने पर ही अंत गुण शुद्ध होने पर ज्ञान के उपदेश ग्रहण कर सकता है नहीं तो उपदेश ग्रहण नहीं कर पाएगा ग्रहण नहीं हो अज्ञान कैसे होगा श्लोक बोलो तर्ञानी तर्ञानी तर्ञानी अज्ञानी कर्म में आसक्त होता है क्यों कैसे इसको स्पष्ट करते हैं क्यों आसक्त होता है कैसे कर्म कहाँ होता है आसक्ति को छोड़ना कैसे प्रकृति है, है क्रियमानी गुण कर्मा सर्वश अहंकार विमूात्मा हमिति मन्यते। आहुँ आहुँ। है गुणे ही सर्वस्व कर्मा क्रियमाणनी अहंकार विगुणात्मा अहम् कर्ता मनते प्रकृति के गुण से सत्तरजतम त्रिगुणात्मक है प्रकृति त्रिगुणात्मक के साम्यावान से उसको प्रकृति कह देते हैं उसका परिणाम होता है विषम परिणाम सिद्धि होती है माया प्रकृति अविद्या बहुशब्द से कहते हैं उसके ही त्रिगुणात्मक उसके गुण से ही गुणकार थक गुण के कार्य से जितने कार्य है सर्व इंद्र आदि सब प्रकृति के गुण के कार्य सर्व आदि के द्वारा प्रकृति के गुण के द्वारा सारे कर्म किया जाते हैं कर्म का अनुष्ठान होता है लौकिक कर्म हो शास्त्रीय कर्म हो निषिद्ध कर्म हो वित्त कर्म हो गुण के कार्य के द्वारा स्थूल सर्व से सूक्ष्म से इंद्र के द्वारा मन के द्वारा यही सब प्रकृति का कार्य इनके द्वारा कर्म होता है आत्मा निर्लप निष्क्रिय है कुछ नहीं करता है आत्मा को नहीं जानकर के अंतकण के साथ आत्मा का एकत्र भ्रम हो जाता है जब स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है बुद्धि अंतकोण को मैं मान करके कभी देव को मैं मानता है कभी बुद्धि को मैं मानता है मान करके अहंकार विमूढ़ आत्मा ऐसी जिसका आत्मा अहंकार युक्त है कार्यक्रम संघात में हम बुद्धि शरीर को मैं मानता है इंद्रियो को सर्य इंद्र को मिला करके मैं मैं कह के देखा था हम मैं अहम कर्म शरीर के द्वारा कर्म होता है इंद्र के द्वारा होते कर्म और अंतकोण के द्वारा किंतु मैं कर रहा हूं मैं कर रहा हूं अहम करता है मन्य मानता है ज्ञान अज्ञानी यही होता है कर्म में सस्त मैं करता हूं इसका फल मैं भो करूंगा कर्म करने वाला आत्मा शुद्ध आत्मा निष्क्रिय है कुछ भी नहीं करता है ना पाप कर्म ना पुण्य कर्म कर्म करने वाला देर इंद्रिय से युक्त है इतने केवल अंतकर्ण में चेतन क्या है कि प्रतिबिंब हो जाता है वो चेतन जैसे लगता है उसका नाम है चिदा भाषा वही जीव है वही कर्म करता है वस्तुतः तो वो आत्मा नहीं है आत्मा तो निर्यप निष्क्रिय है आत्मा को नहीं जान करके देह इंद्रिय कर्म को मैं ही करता हूं इसे मानता है अज्ञानी मानता है और ज्ञानी जब समझ लेता है देह इंद्रिय मन से कर्म होते हुए भी वो कहता है मैं कुछ नहीं करता हूं आत्मा में होता ही नहीं ज्ञानी ज्या, भी नहीं करता आत्मा में नहीं होता किंतु नहीं समझ करके मैं करता इसे आरोप करता है स्लोक बोलो देखो प्रकृति है विसर्गे आगे क है क्रिय मणनी गुण विसर्गे आगे क्या है क है ऐसे कह होने से विसर्ग रहता है तत्विव गुण कर्म विभागयो हो गुणा गुणेश वर्तंत इति मज्जते ये महाबाह संबोधन करते गुण कर्म विभाग तत्व भी गुणा गुण से वर्तनते मतलब न सज्जते गुण और कर्म के विभाग गुण है इंद्रिय सभी है गुण का विषय के साथ संबंध होता है इंद्रिय का विषय के साथ संबंध होता है इंद्रिय विषय बाह्य पदार्थ भी गुण है गुण के द्वारा कर्म होता है ये समझता है गुण के कार्य के द्वारा इसको जानने वाले जो तत्वीत ज्ञानी है वो मानता है गुणा से वर्तन थे गुणा इंद्रिय विषय के रूप रस घटपट आदि विषय के साथ इंद्रिया का संबंध होता है इंद्रिय का संबंध विषय के साथ होता है ज्ञान होता है सुख दुख इसे मानता है आत्मस्वरूप न बहार जाता है न अंधकुछ करता है आत्मा निर्लय पर सर्वत्र विषय इंद्रिय यह सो अज्ञान का कार्य अज्ञान के कार्य में इंद्रिय विषय का संबंध होता है और वही कर्म होता है इंद्रिय के द्वारा कर्म देह के द्वारा कर्म मन के द्वारा कर्म होता है वो देखता है मैं आत्मास्वरूप निष्क्रिय हूं व्यापक हूं निलिप हूं असंग हूं मेरे में कुछ नहीं होता है इसलिए गुणा गुणे से बर्तन थे इंद्र का संबंध विषय के साथ होता है मैं नहीं कर रहा हूं आत्मा में कोई क्रिया कर्म होता ही नहीं अज्ञानी हो अथवा अज्ञानी हो आत्मा निष्क्रिय है वो जानने से उसमें आस नहीं होता है जो नहीं जानता है वो मानता मैं कर रहा हूं देह में हम बुद्धि है तो मानता मैं कर रहा हूं मैं मोटा हूं मैं मनुष्य हूं और जिसका देह में हम बुद्धि जिसकी नष्ट होगी वो देता मैं कुछ नहीं मोटा नहीं पतला नहीं थुड़ो नहीं सूचा नहीं अणु नहीं हृष्ण नहीं आत्मस्वरूप पुरुष नहीं स्त्री नहीं कुछ नहीं आत्म तो निर्प असंग पुरुष असंग किसके साथ कोई संघ है ही नहीं निर्लेप है आकाश के समान आकाश से भी बढ़कर के सूक्ष्म है इसलिए उसमें कोई संबंध नहीं तो कर्म के साथ देह इंद्रिया मानने के कर्म को आत्मा में अज्ञानित आरप करता है ज्ञानी आरप नहीं करता है तो मैं कुछ नहीं करता मानता है आ, प्रकृतिर्गुणसूा सज्जंते गुणकर्मसु तान कृत्निदो मंद विचा कृत है गुण सम्मण कर्म सु सज्जनतेद कृष्णवित न विचालत प्रकृति के गुण से सम्मोहित तो होकर के गुण सम्मूढ़ा प्रकृति के गुण है त्रिगुणात्मक है तीन गुण प्रकृति सत्वर उसके कार्य से मोहित तो होकर के भ्रांत होकर के अपने स्वरूप नहीं जान करके देह इंद्र मन में अहम बुद्धि करके वही भ्रांति है गुण कर्म सु सज्जनते हम कर्म करते करके फल प्राप्त करेंगे इसलिए गुणों का कर्म है गुणों का कार्य सर्व इंद्र विषय गुणों का कार्य उनमें कर्म हो रहा है त्रिगुणात्मक है प्रकृति उसके कार्य है सऊ सर्व इंद्र आदि उसके कर्म में आसक्त होते है कि हम करते हैं हम करते है कर्म फल प्राप्त करेंगे गुना कर्म से गुणों के कर्म में सज्जनते क्या था आसक्त होते अज्ञानी वो कृत्न है संपूर्ण कृतन शब्द का क्या था संपूर्ण एक एक भगवान श्री कृष्ण ये कृष्ण अलग या कृत्न कृतन को सब को जानने वाले को क्या कहा जाएगा कृत्नविदि जो सब जानता है वो क्या है कृत्नविधि और जो नहीं जानता है उसको क्या कहेंगे अकृत्नविद कृष्णविद नहीं तान अकृष्ण विदह अज्ञानियों को अकृष्ण विद्या बहुचन अज्ञानियों को मंदान मंदबुद्धि वाले मंदान अकृष्णविद कृष्णविद न्ञानी ज्ञानी ज्ञान हो गया तो सब जानता है आत्मज्ञानी उनको विचलित नहीं कराये जो करते कर्म करे उनको विचलित नहीं करे मैं कर रहा हूँ करे कर्म फल के लिए कर्म कर रहे है उसको विचलित नहीं करे ठीक है निषिद्ध कर्म छोड़ करके कोई सत्कर्म करता है फल के लिए तो ठीक है शास्त्रीय मार्ग में तो चल रहा है निषिद्ध कर्म छोड़ करके शास्त्रीय मार्ग में चल रहा है कोई कर रहा है का फल के लिए उनको विचलित नहीं करे यानी वो करता है ठीक है अच्छा कर नहीं तो करे हाँ आगे यदि कर्म फल आसक्त होता है उसको इतने समझ में आ जाए कि देखो कर्म फल तो नष्ट हो जाता है कर्म फल प्राप्त करो फल मिलेगा नष्ट हो जाएगा उसकी अपसिया यदि परमात्मा को अर्पण करो तो परमात्मा का दर्शन हो जाएगा ये थोड़े जल्दी ग्रहण कर पाए अलग है कि उसको छुड़ाए नहीं विचलित नहीं कराये ज्ञानी के रूप उपदेश करते भगवान स्लो को बोलो देखो यहाँ गुण समूढ़ा आगे सज्जन पे विसर्ग के आगे क्या है वर्णा सपरहते विसर्ग होगा ता न कृष्ण विदो यहाँ तो देखो विधो हो गया ओ हो गया यहाँ भी विसर्ग होना था अलग पता करेंगे तो कृष्ण विधा ऐसा कहेंगे किंतु क्यों वहा पर में मै पर में क्या है म आएगा हर्ष में आ जाएगा हाया ला या जायेगा हया ऐसे वहां विसर्ग होगा ही नहीं कर्माणि मयि सर्वा कर्मा सन्ध्यात्मचेतसा निराशेमो भूत विगत विगतज्वर मही सर्वाणी कर्मा सन्न अध्यात्म चेतसा सर्वाणी कर्मा संस्य निराशी निर्मम भूत विगत जर युद्धस्व सारे कर्मक मेरे में अर्पण करके संध्यात अध्यात्म चेतक द्वारा आत्म विषय चित्तरात आत्म विषयक चित्त आत्मक विषय का नहीं आत्मचित करके आत्मचिंतन करते करते मन से सारे कर्म को छोड़ दे परमात्मा के ऊपर कोई कर्म फल नहीं चाहिए सारे कर्म को छोड़ करके फिर कहते उसका क्या अभिप्राय निराशी आशी इच्छा इच्छा रहित होकर के किसी फल की इच्छा नहीं और निर्मो ये मेरा कर्म ये भावना नहीं ये कर्म मेरा मैं कर रहा हूं इसका मैं स्वामी ये मेरा कर्म ये नहीं कर्म क्या किसी में भी मामि तो नहीं देह अपना है या नहीं देह क्या है कितने समय देह रहता है कितने देह इसके करोड़ो देह छोड़कर आए ये शारीरिक का भी छोड़ कर जाना पड़ता है लेकर कौन जाता है तो भी देह में अहम बुद्धि में मेरा मैं बुद्धि ये सब उत्सव में निर्म होकर भूतवा ममता का छोड़ना मेरापन मेरा मेरे जो भावना है वस्तु तो तो आप यदि आत्मस्वरूप समझ लिए सारे ब्रह्मांड आप में है आपका ही है आप में एक एक-एक में क्या मेरे प्यार करना है? कोई मेरा नहीं एक आत्मतत्व आत्मा से भिन्न क्या सत्य पदार्थ है आत्मा से भिन्न कोई पदार्थ होगा तो उसको मेरा कहेंगे आत्मा से भिन्न कोई पदार्थ वास्तव में नहीं, किसको मेरा करना निर्म नि होकर के विगत तो ज्वरा तो तो हो ज्वरा रहित होकर संताप रहित होकर शोक रहित होकर क्या फल मिलेगा नहीं मिलेगा क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ नहीं अपने कर्तव्य पालन करना है शास्त्र भी कर्म करना है और कुछ नहीं है जैसे कहा गया इसे ही करना है मीमांसा में वैसे कहते कर्म विधान किया गया करना है क्यों करना उत्तर क्या है बीत है इसलिए वेद भगवान ने विधान किया इसलिए करना है आज्ञा कहते तुम्हें काम करो वहां ने क्यों करना बड़े गुरुजन कहते काम करो तुरंत ही काम करना है हम क्या करेंगे हमको क्या मिलेगा ये नहीं ऐसा होता है सामान्य वही तो, तो बड़े लोग को कहते करने के लिए तो तुरंत वो काम कर लेते हैं और कहेंगे हम क्यों करेंगे हमको क्या मिलेगा कोई नहीं करते हम क्यों करेंगे ये सब नहीं जो आज्ञा अधिनये आज्ञा सुनते ही कर लेता है और श्रुति स्मृति में जो कहा गया ये परमात्मा की आज्ञा है परमात्मा की मत है वो पालन करना है जो भगवान कहते ऐसे करना है प्रमाण के साथ बता दिया ये मे मत मिद नि मनुतिषं मानवा श्रद्धावंतो न सूयनो तो, मुच्यंते ते, ते कर्म भी ये इदम मे मतम ये मानवा नित्यमनुतिषंती श्रद्धावंत अन्यूयंत ते भी कर्म भी मुच्यंते जो मनुष्य ये मत श्रद्धालु होकर के अनुसूंत असूारहित होकर के असवे होते गुण में दोष आविष्कार गुण है उसमें कुछ न कुछ दोष दिखाना परमात्मा कहते मेरे मत मानो मुझे मानो मेरे मुझे नमस्कार करो दोष दो निकालना दोष निकालने वाले दूसरे में दोष निकालने के लिए बड़ा बुद्धि निपुण है अपने में दोष जब निकालने लग जाए तो आगे श्रेय मार्ग में उसका कल्याण हो जाए और वो बड़े बुद्धि ही न भी दूसरे दोष निकालने के लिए बड़ा बुद्धिमान हो जाता है तो अः दोष नहीं करके परमात्मा दोष आरोप नहीं करके श्रद्धा युक्त होकर के जो मेरा ये मत नित्यम अनुतिष्ठन्ति, निरंतर अनुसार करते हमेशा भगवान ने कहते हैं करना है गीता में कहा गया हमारा कर्तव्य है <coughs> ये जो भावना है भगवान कहते हैं हम करेंगे हमारा कर्तव्य हमको करना है ये सोच कर करना है जैसे कि दान किराया धातव्य मितिय दानम देते नुपकारिणी दे काले तेज पाते दान करना चाहिए इस प्रकार ये कर्म है वो करना है क्यों करना है शास्त्र में बीत है बस अब ईश्वर की आज्ञा वेद भीत शास्त्र भीत है? करना है और क्यों करेंगे क्या उसमें लाभ ये सब नहीं ये यही से भावना करने पर अपने बुद्धि के अनुसार जो चलेगी शास्त्र को प्रमाण नहीं मानेंगे तो कहाँ अपनी स्थिति रहेगी क्या कर सकते हैं शास्त्र प्रमाण माने बिना अपने बुद्धि के द्वारा निर्णय नहीं हो सकता है हाँ प्रमाण मानने के बाद उसमें क्यों कैसा जानने का चाहो सबका उत्तर है जो जानना चाहता है जिज्ञासु प्रश्न करता है शास्त्रों को मानकर श्रद्धालु होकर पूछता है तो सबका उत्तर है और जो श्रद्धा होकर नहीं करने के लिए कुछ ना कुछ जोड़ो पार्टी पूछता है तो जितने उत्तर देने पर ग्रहण नहीं होगा व्यर्थ हो, हो जाता है तो ये भगवान का जो श्रद्धालु होकर के असव्यारहित होकर कर्म में मत अनुष्ठान करते हो तो पुण्य पाप धर्म अधर्म से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि आज्ञा पालन से सन्मार्ग में प्रवृति होती है अंतगुण शुद्धि के द्वारा ज्ञान होता है ज्ञान उनसे मुक्त हो जाएगा कर्म से मुक्त हो जाएंगे। देखो इसमें श्रद्धा बंतो न सुयंतो अनुसूयंतो वो ना? न क्या विसर्ग होना चाहिए था अनसूयत तो कि म है इसलिए विसर्ग नहीं रहा श्रद्धावंतो में भी अनुसूय में अने के कारण विसर्ग नहीं हुआ वो हो गया इसे लगुबु ये तेतभ्यसूय तो ना मे मतज्ञान विमूास्ता वि ना नेत ये तो एतद्यस मे मत ना सर्वज विमूढ़ा नष्टान अचेतस अविधि ये तो एतद नानुतिष्ठ में मतम मेरा मत अनुष्ठान नहीं करते हैं अभ्यत निंदा करते हुए भगवान की निंदा करते हुए शास्त्र मत को निंदा करते हुए करने वाले की निंदा करते हैं जो शास्त्रीय मत पर चलते उनकी भी निंदा करते हैं कहते है अभिवेक् प्रौढ़वादी है अज्ञानी है समझदार नहीं ऐसे ऐसे भगवान के भी छोड़ते नहीं वो तो सर्वज्ञान विमुान सर्व सब ज्ञान से मोह रहित तो भ्रांत है भ्रांत उनको समझो अचेत चित्त है ना विवेक रहित है अवेक न अचेत से कहा विवेक रहित और नष्टान वही नष्ट जीते जी नष्ट है जो शास्त्र विरुद्ध मत में चलता है ईश्वर मत शास्त्र की निंदा करता है और विवेक रहित हो गया वो नष्ट हो गया जब तक जीवित बुद्धि स्थिर रहे सनमार्ग में चलता है तब तक पुरुष है पुरुषार्थ नहीं करता है तो नष्ट हो गया मर जाने पर पुरुषार्थ नहीं करता है जीवित रहते हुए पुरुषार्थ नहीं करता है तो मरने के समान हो गया बल्कि मर गया तो पाप कर्म नहीं करेगा कम से कम जीवित रहेगा तो वित्त कर्म नहीं करेगा तो पाप कर्म करेगा इसे नष्ट कर भगवान कहते उसको नष्टान बिद्धि अचित अभी भी समझोग बोलो आगे कहती ये सब भगवान का महत्व तो क्यों नुसान नहीं करते हैं? अपना धर्म नुसान नहीं क्यों करते हैं भगवान से भगवान के प्रतिगुण होकर के भय क्यों नहीं करते उसके लिए कहते हैं सदृश चेस्टते स्व्या प्रकृतिर्ज्ञान वी प्रकृत यात्री भूतानी ज्ञानवानपि ज्ञानी सिया प्रकृते सदृश चेष्टी भूताने प्रकृति यानी निग्रह कि निग्रह क्या करेगा समझदार व्यक्ति भी अपने प्रकृति स्वभाव के अनुसार चेष्टा करता है चेष्टा जो करता है ज्ञानवान भी प्रकृति प्रकृति क्या है किसी का स्वभाव कैसे बना हुआ इसी जन्म में जब आता है पूर्व जन्म के अंतिम समय में निर्णय हो जाता है इस जन्म में क्या क्या कर्म फल उसको भोगना है उसको भोगने के लिए उसके अनुसार उसके अंतकरण में ऐसे संस्कार ऐसे बुद्धि ऐसे हो रहती है यदि पुण्यकर्म का फल भोगना है सत्संग प्राप्त होना है तो उसका विवेक उस बुद्धि विवेक बुद्धि होती है और जो पाप कर्म लेकर आया उसके फल भोगना वो कर्म ऐसे करेगा जिसके कारण पाप कर्म भोग करेगा तो बुद्धि ऐसे होती है पहले जैसे कर्म करते हैं जो सत्कर्म करते हैं इसका संस्कार रहता है कुछ लाभ होता है नहीं होता है दिखता नहीं कि संस्कार रहता है आगे बुद्धि शुद्ध होकर के सनमार्ग में चलता है जो पाप कर्म बहुत करता है पाप लेकर के जाएगा और बुद्धि में इस रहती है अशुद्ध होने के कारण अगले जन्म में इस अशुद्ध बुद्धि से आगे आरंभ करेगा वो तो प्रकृति उसका बन जाती स्वभाव इसे बचपन से छोटेपन में किसका स्वभाव किसी बच्चा का स्वभाव अच्छा होता है किसका कोई दुष्ट होता है कोई शांत होता है कोई छोटेपन में दिखता है कोई बच्चा बड़े शांत हो कोई दुष्ट होता है और कोई दूसरे पदार्थ ले लेता है कोई छोटे बच्चा अपने पदार्थ दूसरे को ले लेगा छिपा चोरी करता है थोड़े बड़ा होगा और दूसरे को ले लेगा ऐसा भी कोई करता है अभाव नहीं माता पिता मना करते किन्तु दूसरे को ले लेगा कोई बच्चा जाता है स्कूल में टिफिन लेकर भोजन के लिए जड़पना रखता है वो खाते समय को अपना रख देता है दूसरे खा लेता है उसका हिसाब से लेकर खाएगा पिता माता कहते तुम उसका खाए तो अपना उसको दे दो तो उसको नहीं देगा दूसरे को देखा साथ अपने जैसे साथ है ये मेरा साथ है दो ये मेरा साथ है क्यूँकी एक प्रकार कपड़ा का देखा है ये तो मेरा साथ है दे। उसको दे दो दे दो बार बार खेगा तो वो उतार कर दे देता है उसको ले आता है जो घर में आता है माता पिता फिर से क्या क्या लेकर आये देखाओ फिर दूसरे लिए जाकर उसको देते हैं। छोटे बच्चा खराब नहीं कि उसका ऐसे स्वभाव है बड़े होने समझने नहीं पा बहुत अच्छा बुद्धिमान हुआ कि उसका पहले स्वभाव से था किस किस का कैसे स्वभाव होता है इसे दुर्वासा के विषय में कहते ना ज्ञानी होने पर भी क्रोधि थे स्वच्छ प्रकृति के अनुसार ही चेषा करते हैं भूतानी प्रकृति में अपने प्रकृति के अनुसार ही चेष्टा करते हैं प्रयास करने पर बड़ा कठिन होता है जीतने के लिए तो इसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है स्वभाव जैसा है तो उसको धोड़ाधोड़ा धोड़ा थोड़ा धोड़ा थोड़ा करके बढ़ाना पड़ता है प्रकृति के अनुसार ऐसे करते इसलिए किसी के संस्कार ऐसा है वो शास्त्रीय मत नहीं मानता है बाह्य मत अनुसार चलता है जब बाह्य मत में जिसकी श्रद्धा है शास्त्रीय मत सुनेगा नहीं माता पिता बहुत धार्मिक है किन्तु बच्चे बहिर्मुख है ऐसा हो जाता है कोई बड़े बड़े बहुत हो जाता है कोई व्यक्ति बहुत शुद्ध है आ उसकी बेटी कहीं ऐसे गलत स्थान में शादी कर लिया आ उनको इतने दुख इतने धर्म संबंधी कोई अभाव नहीं इतने स्वस्थ शुद्ध है जो अखाद्य खाने वाले उनके कहा चलेगी बड़े दुखी होकर रो रो करे अंत अंत किंतु तो अपना मोह है मोह के कारण फिर पिता माता फिर झुक जाते हैं सुना था किसी व्यक्ति ने इसे अपने बेटे अन्य कहीं शादी करने के लिए कहा यह जितने कहने पर नहीं राजी होने से फिर कहते तुझ जा तो इच्छा जाओ मैं तेरी शादी नहीं करूंगी करूंगा और मैं और दूसरे दो तीन लड़की की शादी करूंगा गरीबी की लड़की लाकर शादी करूंगा तुझ जाओ तो चला गया चली गई और ये अच्छी शादी दो तीन लड़की लाकर शादी किया धन संपत्ति वाले और वो जो शादी किया था वो तो धन सम्पत्ति के लिए स्कूल लिया था और धन सम्मति नहीं मिला वहां परेशान होकर लड़की फिर वापस आई फिर आई तो फिर क्या कोई बात नहीं तो आप कहें एक स्थान में कोई कहा बोले तो तू उसी स्थान पर हमें शादी नहीं करेंगे तो चले जाना है तो चल जा लोग कहेंगे इनकी चली हम इनकी बेटी चलेगी ये निंदा हम सहन करेंगे कि मैं उसी स्थान पर शादी नहीं कराऊंगा तेरी इच्छा है ऐसा करने पर फिर लड़की को मानना पड़ा पिता को मान जोर करके ऐसे करेगा तुम तो नहीं करेंगे जाना है तो जाओ मेरी सम्पत्ति में किसी को दे दूंगा धर्मार्थ में लगा दूंगा एक पैसा तुमको नहीं दूंगा जाओ अद ऐसे करे क्या उसको आया था मैं बताया अब करो एक दो लड़की गरीबी लड़की लेकर दो चार शादी कराओ इतने करोड करोड़ रूपया एक लड़की पुत्र भी नहीं अंत में फिर वो हो जाकर होटल में शादी किया फिर पिता उसके पास भी <laughs> पिता भी दुखी होकर के उसके पास भी नहीं जबकि उनके घर में बहुत तो शुद्ध भोजन करते थे ये जहां शादी की बिल्कुल शब्द से कहने लायक नहीं ऐसे खाने वाले वहां चले तो ऐसे होता है तो मोह के कारण फिर माता पिता उसके अनुसार हो जाते हैं तो जो इतने पवित्र होने पर ही वच्चा ऐसा हो जाता है उसका ऐसे कुछ पाप कर्म स्वभाव है जो ऐसे गलत मार्ग में गया वो तो बहुत पाप कर्म के कारण बहुत नीचे गति को प्राप्त करेगा किंतु पिता माता भी ये बिचारे मोह के कारण फिर उसको समर्थन करना और जाना ये भी कर लेते बड़ा हानि होती ये इसमें परमात्मा की इसलिए मानना पड़ता परमात्मा की कृपा है जो सन्मार्ग में है इसी मार्ग में चल रहे ये कैसे बुद्धि हुई है? अपने कार नहीं बता सकते हैं यदि बुद्धि दूसरे प्रकार बन गए तो दूसरे प्रकार चला गया तो क्या कर सकते पिता माता भी बच्चे को परिवर्तन नहीं कर पाते हैं शिष्य भी गुरु शिष्य को गुरु भी ठीक नहीं कर पाता है और कौन ठीक करेगा यदि बच्चा ऐसा हो गया माता पिता बोलते तो थक जाते कुछ नहीं कर पाते है तो ऐसा इसलिए भाग्य से यदि पत्नी मिली ठीक है पुत्र मिला योग्य तो भाग्य से प्राप्त होता है नहीं तो बहुत दुख देने वाले हो जाते हैं पुत्र सुख देता है पत्नी भी किंतु यदि गलत मार्ग में चलने वाले पुत्र भी अयोग्य हो गया इससे बढ़कर के दुख है ही नहीं पिता को पिता माता को सुनो बोलो अच्छा ये हो गया प्रकृतिक अनुसार सब चेष्टा करेंगे प्रयास करने पर भी नहीं कर पाएंगे तो फिर पुरुषार्थ का कहां स्थान रहा अपने प्रकृति के अनुसार सौंप करें तो पुरुष प्रयत्न करने से क्या होगा वो क्या करना है अभी बताते कहां पुरुषार्थ करना है हम क्या कर सकते हैं प्रार्थ तो करने के फल को भोगना ही पड़ेगा नहीं भोगना ही पड़ेगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते सुख दुख भाव भोगना पड़ेगा तो पुरुषार्थ कहां करेंगे इसमें बताते पुरुषार्थ क्या है इंद्रियद्रिय रागद्वेशवस्थितगछेत तौह्य पिपंथिनौ इंद्रिय से इंद्रिय से अर्थे दो बार इंद्रिय से इंद्रिय से कौन से प्रत्येक इंद्रिय के अर्थ में भी विषय में चक्षु इंद्रिय का जैसे विषय रूप श्रवण इंद्रिय का विषय शब्द इसी प्रकार प्रत्येक इंद्रिय के विषय में विषय में राग द्वेश व्यवस्थित हो तो। इष्ट में राग अनिष्ट में द्वेष सबका है स्वाभाविक है किसमें राग आसती किसमें द्वेष अनिश्चय द्वेष ये जो रहता है प्राप्त तो होगा प्रारोध के अनुसार मिलेगा जो प्राप्त होता है उसको ग्रहण करना पड़ेगा सुख दुख खाली रूप रस शब्द से खाली नहीं सुख दुख सुख के साधन दुख के साधन कर्म के अनुसार प्राप्त होगा दुख के साधन में दुख में दुख के साधन में क्या होता है द्वेष होता है सुख और सुख साधन में राग होता है सुख देने वाले व्यक्ति के प्रति आसि दुख देने वाले प्रति द्वेष व्यक्ति हो वस्तु हो सब में होता है ये जो राग द्वेष है स्वाभाविक है स्वाभा इसको ही तय न वसम आगचित उसके वसम उसके अधिन नहीं हो जाए अपन प्रारंभ कर्म के अनुसार मिला जो मिला उसको सेवन करना समझना ये मेरा कर्म पल है किसी में आसक्ति राग किसमें द्वेष और वो करने वाले व्यक्ति के बल राग द्वेष उसने दिया इसलिए राग उसमें दुखद साधन दिया उसमें द्वेष दुख आपको मिला दुख साधन मिला तो अपने कर्म का फल है सुख मिला सुख साधन मिला तो अपने पुण्य कर्म का फल है दूसरे प्रति राग द्वेषा नहीं करने का यही अपने पुरुषार्थ है अपने कर्म फल मान करके विषय ग्रहण करना मेरा भाग्य है मैंने क्या था उसका फल मुझे भोगना पड़ेगा दूसरे को जो तुरंत दोष दे देते हैं स्वाभाविक हो जाता है दूसरे को दोष दे देते अपने कष्ट मिला मेरी कोई गलत ना उसने इसे कर दिया वो कुछ ने कोई कर दे निमित्त बन जाए यदि कोई धक्का देकर गिरा दिया वो पाप पापकर्म उसने किया पाप कर्म का फल भोगेगा किंतु तो जिसको गिराया जो गिर गया वो अपने पाप कर्म का फल भोगा वो नहीं गिराता तो भी गिर करके कब होता यदि आपको कोई कष्ट कर देता है जो कष्ट देता है तब वो पापकर्म करता है उसी पापकर्म का फल उभोग करेगा किन्तु आपको जो कष्ट मिला आपके पापकर्म का फल आपको मिला और आपका अधिकार नहीं हो आपको कष्ट देते आप इसको कष्ट दे दो यदि आप इसको कष्ट देने गए तो आप अलग परिपाप कर्म करेंगे उसका फल आपको ही भोगना पड़ेगा इसलिए राग देश को छोड़े क्यों तू तो ही अश्य परिपंथी नेय मार्ग में विरोधी राग द्वेश है रास्ता में जैसे चोर लेकर के कहा से कहा से भटका करके अपनी धर्म सम्पत्ति ले लेता है इसी प्रकार चोर के समान राग द्वेश श्रेय मार्ग में विरोधी है विघ्न करने वाले श्रेय मार्ग में विघ्न करने वाले रागद्वेश रागद्वेश कल्याण मार्ग राग आगे बढ़ नहीं पाता है चल नहीं पाता है धीरे धीरे काम करना पड़ता है पूरा छोड़ना पड़ता है ये विचार करके मेरा कर्म का फल मैं भोग रहा हूं किसी के ऊपर दोष नहीं देकर के आगे चलना पड़ता है ये रागद्वेश को छोड़ना पड़ेगा रागद्वेश के कारण क्या होता है राग अधिक द्वेश अधिक हो जाता है तो क्रोध होता है द्वेश अधिक होता है शास्त्र विरुद्ध करता मैं करूंगा अपने धर्म को छोड़ दूंगा और उसको हिंसा करूंगा क्रोध कर कुछ न कुछ करता है कुछ न कुछ, कुछ बोल देता है श्रेयां सधर्म विगुण पर सधर्मे निधन श्रेय पर, पर भयावह स्वनिश्चितात् परधर्मात् द्विगुण स्वधर्म श्रेयान स्वधर्म निधन श्रेय परधर्म भयावह अच्छे तरफ से अनुष्ठान करे परधर्म दूसरे का जो धर्म अच्छा रूप से अनुष्ठान करे और अपना धर्म पूरा पूरा ठीक नहीं कर पाए जो अपना धर्म है उसको करते हैं पूरा पूरा नहीं कर पाते ठीक और दूसरे धर्म जो हमारा नहीं पर धर्म अच्छी तरफ से हम कर पाएंगे भगवान कहते हैं तुम्हारा जो धर्म है विगुण होने पर भी सारे अंगों के साथ अनुसार नहीं हुआ कमती ने पर भी अपने धर्म को भी करो और दूसरे धर्म में कर सकते करके अच्छा कर सकते करके दूसरे धर्म नहीं करना जिसका जो धर्म है उसका वही करना है ब्राह्मणों को याजन वेद अध्यापन करना याग करना ब्राह्मणों का कर्तव्य अन्य यजमान बनते कराना वेद अध्या, अध्यापन करना वो कुछ ऐसे दान ग्रहण करना यज्ञ आदि कराना ऋत्विक बनना ये ब्राह्मण होते हैं अब कोई जल्दी उसको सीख करके दूसरे भी कर सकता है जितने कर्म कांड सीखते हैं कोई अन्य जाति वाले सीख नहीं सकता है सीख कर कर्म कर सकता है अच्छा कर सकता है कोई ठीक से नहीं करता है कोई कोई लोग वेद मंत्र उच्चारण करम करके कर सकते करते कहीं कहीं करते भी तो भगवान कहते हैं दूसरे धर्म ठीक कर पाता है तो भी उसके पीछे अपना जो धर्म कौमी भर है वही श्रेष्ठ उसके लिए कुछ लोग कहते तो जो जैसे कर्म करता है उसके अनुसार उसका जाति हो जाएगा कर्म के अनुसार वेद पढ़ता है तो ब्राह्मण हो जूता बनाता है तो चमारा हो जाएगा युद्ध करता है तो क्षत्रिय हो जाएगा व्यवसाय करता है तो वैसे हो जाएगा वही ब्राह्मण व्यवसाय करने लगा तो वैसे हो गया और वे यदि बाल <laughs> बनाने लगे तो नाइ हो जाएगा जब ऐसे हो जाता है युद्ध मार्ग में क्या तो क्षत्रिय हो जाएगा वेत पढ़ने लगेगा तो ब्राह्मण हो जाएगा तभी तो परधर्म कौन स्वधर्म कौन रहेगा जो कर्म करे वह अपना स्वधर्म हो गया वेत पढ़े तो ब्राह्मण हो गया युद्ध विभाग में गया तो क्षत्रिय हो गया अब स्वधर्म करता है परधर्म करता है जो ब्राह्मण है वेद पढ़ता था अभी युद्ध मार्ग में गया क्या जाति हो गई क्षत्रिय हो गया तो अभी स्वधर्म करता है परधर्म कर रहा है पर धर्म तो हुआ तो क्षत्रिय हुआ अपना धर्म करता है जो कर्म करता है उसके अनुसार जाति जाति मानेंगे वो युद्ध विभाग है तो क्षत्रिय क्षत्रिय तो अपना धर्म करता है और जूता बनाने लगा तो वो क्या जाति हो गया चमार तो अपना धर्म तो करता है परधर्म कहाँ हुआ सदधर्म और पर धर्म का विभाग कब होगा कर्म के अनुसार जाति मानेंगे तो सदधर्म परधर्म विभाग होगा जो कर्म करेगा उसके अनुसार कोई जाति उसका स्वधर्म हो जाएगा स्वधर्म परधर्म तभी होगा जन्म से जाति मानेंगे उस जाति को छोड़ करेगा अन्य कर्म करेगा तो परधर्म हो जाएगा ऐसे अपनी जो जन्म जाति उसी जाति का जो कर्म वही करना चाहिए वर्णाश्र भीत कर्म वही करना चाहिए सदधर्म में निधन से भगवान कहते हैं धर्म में भले मर जाना चाहे पर धर्म भया वय देने वाले नरक आदि भय देने वाले अर्थात अपरण धर्म का त्याग नहीं करे उसी से अपराध धर्म के अनुष्ठान करने से उसी मार्ग में चलने से कल्याण होता है जितने हो सकता है कर्म बाकी कुछ कर्म में करने के लिए नियम है किसके लिए क्या मंत्र जप करना ये भी नियम है किसी मंत्र जपना नहीं चाहिए अपने मन से कुछ करे तो अनिष्ट होता है और जिसका जो धर्म वही करना है कर्तव्य घर में कर्तव्य बड़े को सम्मान करना है वो करना चाहिए और वो यदि नहीं करता है दूसरे धर्म करता है तो भयावह अर्थात तो अपने जो धर्म है ब्राह्मण का धर्म ब्राह्मण करे क्षत्र का धर्म क्षत्र करे वैसे का आजकल सब धर्म ऐसे नहीं हो है तो जो कुछ कुछ हो सकता है वो करे तो जो धर्म उसका धर्म करे करने से वही धर्म विगुण होने पर भी उत्कृष्ट है परधर्म क्या अभेशा यहां तक तो बता दिया अपने धर्म करते समय तो विगुण हो गया तो निधन से पर में स्थित जीविता क्या अपेक्षा और भया भय मतलब नरकादि भय को प्राप्त कराने वाले परधर्म श्रोको बोलो देखो प्रथम पाद में सदर्मो विगुणा व परम है इसलिए ओ हो गया हयावर में हस में आ गया ना वर वा। धर्म में ओ हो गया चतुर्थ पादे में ठीक इस प्रकार पर धर्मो भया वह भ परम है हस में आ गया हया वा न जा भ गया इसलिए वहां विसर्ग नहीं ओ हुआ, हुआ। पर धर्मो श्रेय क्या गया विसर्ग है शेख आगे विसर्ग है परमी क्या है प और विगुण विसर्ग हाँ है आगे क्या है प पर तो विसर्ग रहेगा और क्या चाहिए पर मे प पो याद रखना और अन्य तो विसर्ग नहीं कोई जैसे सधर्म कह देगा गलत हो जाएगा सधर्मो बिगुण हाँ। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक् पापर पूछि वार्ष्नेयय बलाव निजि अथा अयम पुरुषः केन प्रयुत अन बलाद हे पाप चरती हेनेीष्मात भगवान वासने संबोधन यह पुरुषः अनिच्छन नहीं चाहता हुआ अभी किससे प्रेरित हो करके पाप कर्म करता है नहीं चाहने करता है क्यों बलादिव नियोजित किससे बलप्रक जैसे किसी ने लगा दिया के काम करो राजा के प्रसाद में रहता है इसको मारो मारना पड़ेगा नहीं मारेगा तो उसका चुचेतन हो जाएगा जैसे बलप्रक कोई कराता है नहीं चाहते हुए भी केन न प्रवीत अयम पुरुष पाप कर्म क्यों करता है कभी जानता ही पाप कर्म नहीं करूं तो भी कभी कर लेता है जैसे किसी ने उसको बलप्रवक लगा दिया कोई गला पकड़ करके लेकर लगाया नहीं किंतु कर लेता है, क्यों कर देता है चाहता है कि कर्म नहीं करना चाहिए मानता कि पाप कर्म नहीं करूं किंतु कभी समय आता है वो कर्म कर लेता है जैसे बलप्रव किसी ने लगा दिया बलप्रव कोई लगाया नहीं बोला दिनयोजित युव बलप्रव को लगाने पर जैसे नहीं चाहने पर करना पड़ता है इसी प्रकार कभी कभी नहीं चाहता हुआ क्यों पाप कर्म करता है इसका क्या कारण है इसको समझने पर रोकना पड़ेगा इसलिए अर्जुन ने जानना चाहता है सब अनर्थ मूल पहले तो बता दिया अनर्थ का मूल तो विषय ध्यान विषयपूल बता दिया था विषय चिंतन करने से आगे अनर्थ होता है फिर अभी जानना चाहते हैं क्यों पाप कर्म करता है ठीक ठीक समझिये बोलो रुक जाओ फिर बोलो अर्जुन वाच अथ के न जो श्लोक बोलते कहें अर्जुन उवाच भगवत भगवान उवाच उसको भी बोलना है श्री भगवानुवाच उवाच काम एश क्रोध रजो गुणसुद्भव महाशनो महापापमा विद्येन वैरी कहते ऐसा ऐसा क्रोध काम ही वही काम ही क्रोध हो जाता है जब काम अप्राप्त होता है कुछ विघ्न हो गया तो क्रोध हो जाता है ही काम ही क्रोध है रजोगुण सम्व रजोगुण है कारण जिसका रजोगुण से काम क्रोध होता है और काम क्रोध होने फिर रजोगुण बढ़ता है रजोगुण का भी कारण है रजोगुण से उत्पन्न होता है दोनों कैसा है क्रोध बढ़ेगा तो रजोगुण बढ़ जाएगा रजवन बढ़ जाएगा तो क्रोध बढ़ जाएगा ये दोनों परस्पर महासन महत्मय ये जितने हैं आसन भोजन है। महासन <laughs> महापेट करते महत्सन अर्थात जितने इच्छा कर और बढ़ेगा काम अधिक जितने चाहता है मिल जाएगा तो और बढ़ जाएगा क्रोध बढ़ता जाता है कोई क्रोध करता है दूसरे उसको जाकर के ठंडा करना चाहता है क्रोध बढ़ता है आ, कोई जो मरना जाता है हटाता है उसको धक्का देता है क्रोध बढ़ जाता है कोई कह जाता हूँ क्यों क्रोध कर दो और क्रोध होगा मैं क्रोध करता हूँ ये क्यों बोलू से बोला महासन महापापमा महान पाप जिससे इसे और पाप होता है काम क्रोध बढ़ेगा तो उसे पाप होगा शब्द बोलेगा तो कट्ट वचन ही बोलेगा कुछ करेगा तो निषिद्ध कर्म कर लेगा बड़े को कुछ न कुछ बोल देगा ये क्रोध बड़े पाप है विद्य एनम या वैर इनम बड़ा शत्रु है दूसरे शत्रु इतने हानि नहीं करेगा अपना क्रोध काम जितने हानि करता है क्रोध से अपने जितना हानि है दूसरे शत्रु इतने हानि नहीं कर सकता है इसको वही समझो संसार में है संसार में सबसे बड़े शत्रु कौन है यही काम और क्रोध है शत्रु रजुगुण से बढ़ता है उससे रजुगुण बढ़ेगा रजुगुण बढ़ जाएगा तो आगे भगवान का भजन क्या होगा क्रोध बढ़ेगा स्लोक बोलो ये कैसे शत्रु बताते हैं वियते वे यथा दशो मल नथ्वेनावृत गर्भस तथा तेने दृत धूमे यथा बन्नी आब्रिय वन्नी है धुआं निकलने से धूम इतने हो जाने पर बन्नी दिखती नहीं धुआई धुआं धुआं से बन्नी ढक जाती यथा मड़े न आदर्श आब्रियती आदर्श दर्पण महिला उनसे दर्पण साब दिखता नहीं प्रतिब क्या होगा यथा गर्भ उलबे न आवृत गर्भ भी गर्भाशय से जरायु के द्वारा गर्भ बिष्टन के द्वारा ढका गया पेट में गर्भ क्या रहता है उसके बस जरायु रहता है विस्तन गर्भ तथा इदम तेन आवृतम ईदम तेन आवृतम ये कौन किस से आवृत आगे कहेंगे ज्ञान आवृत है काम से आवृत है काम क्रोध के द्वारा ज्ञान आवृत है विवेक विज्ञान ढक जाता है विवेक विज्ञान ढक जाने से निषिद्ध कर्म करता है वही शत्रु हुआ अपने विवेक विज्ञान को जो ढक दिया वही शत्रु है बड़ा काम क्रोध होने पर विवेक विज्ञान काम नहीं करता है विवेक के विज्ञान को ढाक दिया ज्ञान ढक जाता है जिस प्रकार धूम बनी को ढाक देता है महिला से दर्पण ढक जाता है जरायु जैसे गर्भ को ढक रखता है ऐसे काम इसको ढाक देता है विवेक को ढाक देता है विवेक विज्ञान आच्छादित होता है विवेक विज्ञान काम नहीं करता है तथा तेना एकदम आवृतम किससे कौन आवृता आगे श्लोक में कहेंगे देखो इसमें दो महीना वनर वन्नेर में या वन्ने विसर्ग होना चाहिए था वन्ने हरि किन्तु रेप हो रहा विसर्ग क्यों नहीं हुआ रेप को विसर्ग करने के लिए बाद में क्या चाहिए खर खठ आदि नहीं ये यह तो हया बराठे में आ गया खर में नहीं आ गया खठ से आगे तक हर खठ स स स ये रहेगा तो रेप विसर्ग होगा इसे रेप को रेप रह गया विसर्ग नहीं बाबा नहीं यदि कोई बोलेगा धोमे ना भी अत बन्नी ठीक होगा विसर्ग नहीं होगा परम है परम हो तो विसर्ग कहीं नहीं मिलेगा विसर्ग परम हो और विसर्ग कहीं नहीं मिलेगा अब प्रमाणिक यथादर्शो मलेन च आदर्शो यहाँ आदर्श शो क्यों हुआ पर क्या है म है विसर्ग नहीं होगा यथोड़ तो गर्भस तथा गर्भस यहाँ विसर्ग को स हो गया गर्भ विसर्ग था विसर्ग को क्या हो गया स पर में गर्भस हो गया यहाँ गर्भ बोलना भी अनुचित है यथोड़ बेनावृतो गर्भ विसर्ग बोलेंगे तो अशुद्ध है विसर्ग यहाँ स होगा स्लो को बोलो ृतम तेन इदमावृत उसके द्वारा यह ढका गया किसके द्वारा कौन ढका गया आगे कहते हैं ज्ञानिनो आवृत ज्ञान में ज्ञानो नि कामूपेण कौंतेय दुष्फूरे नल्न च पहले काम है ऐसा क्रोध है ऐसा करके यह काम है वही क्रोध है दुआ लग रहा नहीं वही काम इच्छा कोई विघ्न हो गया तो क्रोध हो जाता है रजोगुण से उत्पन्न होने वाला इसके द्वारा एतना ज्ञानम आवृतम यही काम से ज्ञान ढक जाता है विवेक विज्ञान ढका हुआ है जो काम है काम रूपे आगे दिया एतना काम रूपेण आवृतम किम ज्ञान ढका गया किसके द्वारा ये तेना काम रूपेण वो जो काम रूप से ढका गया है काम क्या है ज्ञानी का नित्य वैरी है ज्ञानी न नित्य वैरी ना ज्ञानी तो उसको मानता है शत्रु है काम क्रोधों को ज्ञानी विवेक क्या मानता है शत्रु अपने में क्रोध होता है तो भी जानता है कि यह शत्रु आ गया मेरा अपने में क्रोध आता है तो समझ रहा है ये अपना शत्रु है बड़ा शत्रु है दूसरे शत्रु इतने कष्ट नहीं करता है हानि जो आपका क्रोध इतना नहीं करता है क्रोध का विवेक समता के शत्रु काम क्रोध को काम अभी इच्छा बहुत इच्छा हो ये भी शत्रु है ज्ञानी कहता तो वैरी है अज्ञान की वैरी नहीं अज्ञानी के शत्रु नहीं शत्रु तो है किन्तु अज्ञानी उस समय मानता है ये शत्रु को मित्र जैसे दिखता है क्रोध होता है तो आ इसको अभी मरूंगा इसको खत्म करूंगा ये कर दूंगा मैं देखूंगा आज इसको सिखाऊंगा देखेगा मैं कौन हो जानता हूं अब इच्छा बहुत करता है तो बड़े खुश होता है अब ये मुझे मिल जाएगा, मैं कितने बड़ा हो जाऊंगा कितने श्रेष्ठ हो जाऊंगा इच्छा करते समय मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं कभी कहे तो मन राज्य कोई करके बैठता रहे कुछ नहीं मिलता है सोचता ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाता ऐसा हो जाता, जाता कुछ नहीं होता है इच्छा करते समय बड़ा अच्छा लगता है मिलता कुछ नहीं है बैठ बड़ी इच्छा करता है अज्ञानी उसको क्या मानता है ये मेरा मित्र है काम को क्रोध को अज्ञानी मानता मित्र बड़े खुश होता है किंतु ज्ञानी क्या मानता है शत्रु मानता है नित्य बन है ना दुष्पुर है ना उसका विशेषण तो दुष्पूर्व जो काम है इच्छा कब पूर्ण हो जाती मालूम है जो चाहते हो मिल गया तो पूर्ण हो जाएगा जो चाहता है मिलते ही तुरंत आगे दिखेगा और कुछ बाकी है बाकी रहेगा ना नहीं जितने मिलेगा सारा पृथ्वी मिली गया तो स्वर्ग दिखेगा स्वर्ग इंद्रपद मिल जाएगा आगे ब्रह्म पद्धति कुछ नहीं कभी पूरा दुष्पुर ना पूरा न, न, न, न नहीं होता है और अन्य न अग्नि को अन कहते अग्नि को अनड़ कहते क्या मालूम है अलम नास्ती अलमता पर्याप्त किसको भोजन खिलाओ पेट भरने के बाद और थोड़े खाओ और ही खाओ फिर बाद में नहीं खाएंगे बहुत आग्रह कर और खाओ वो हाथ जोड़ेगा नहीं भाई नहीं खा पाऊंगा अलम पर्याप्त हो गया भोजन कर देकर करके इसको तृप्त कर सकते हैं धन देकर तृप्त नहीं कर सकते हैं, धन बहुत मिलाओ धन ठीक रख लो और मिला ठीक रख लो भोजन करते तृप्त हो जाता है अग्नि में जितने डालते जाओ अग्नि नहीं कहेगी में अपर्याप्त हो गया वो जलाती दे, जला देती इसका इस नाम अनल अग्नि अनल है उसके लिए पर, अलम नहीं होता पर्याप्त नहीं अलम कहा था पर्याप्त वो अग्नि कभी नहीं कि बहुत हो गया पर्याप्त हो गया दाओ डालो जितने डालो अखंड अग्नि जलाते हो डालते जाओ जलते रहेंगे ये काम है इस प्रकार है जितने मिलेगा और बढ़ेगा जितने मिले और बढ़ेगा इसे इसको भी अनु कहा जिसको काम को ना अनुष्पुर ना भरने वाला नहीं जितने मिलने पर पूरा नहीं होगा हाँ को बोलो अब ये काम कहां रहता है कहा करके विवेक को ढकता है इसलिए कहा के शत्रु कहाँ रहता है पहले मालूम होगा तो शत्रु को नष्ट करेंगे शत्रु को नष्ट करेंगे दौड़ कर गया लाठी लेकर के बंदूक लेकर के शत्रु कहाँ है पता नहीं किसको मारेगा इसे काम को नष्ट करने करेंगे काम कहाँ रहता है पहले देखो इंद्रिया मनो बुद्धि रस्याधिष्ठानमुच्यते रहामेशनृत्य देहन इंद्रियाणी मनोबुद्धि अश अधिष्ठान उच्चते काम का अधिष्ठान आश्रय क्या है इंद्रिय मनोबुद्धि यह रह करके यही तेर एसा ए इंद्रिय मनोबुद्धि के द्वारा यह काम भ्रांति में डाल देता है कैसे डाल देता है ज्ञानम आवृत्त विवेक विज्ञान को ढक देता है विवेक बुद्धि को ढा करके मोहती मोह में डाल देता किसको देहिनम देहधारी जीव को भ्रांति में डाल देता है कौन डाल देता है काम काम क्रोध रूप है हुई कहा रहता है इंद्रिय मन बुद्धि में रह करके ही उनका अधिष्ठान है इनके द्वारा ऐसा देमोहती भ्रांति में डालता क्या करके ज्ञानम आवृत्य विवेक बुद्धि को ढक करके ये इंद्रिया मनोबुद्धि में ही है इसलिए क्या करना आगे उत्तर दे आगे बताएंगे अभी क्या करना है बोलो मनो भुद्धी, भुद्धी, दे दे दे दे अभी मालूम हो क्या इंद्रिया मनोबुद्धि में है काम क्रोध उसको जितना है क्या करना है तस्मात् तस्ंद्रियाण्याद निम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजहि हन ज्ञान विज्ञाननाशनम प्रथम पाद में कितने पद है बताओ चारे तस्मात तम इंद्रियाणी आदो तृतीय पाद में कितने पद है प्रथम पद है पापमानम द्वितीय पद क्या है ही के बाद हि ए नम अलग लिखा है क्या अलग लिखा है देखो ये नम अलग लिखा है क्या ये नम अलग लिखा है या प्रज ही के साथ लिखा है अलग लिखा है ना? प्रज ही ही एक पद है क्या है प्रजा ही, ही। प्रजा ही, ही एक पद है अलग नहीं मिला देना प्रज ही, ही अगे एनम हे नलग पदे ठीक है उसमें हाँ मिला देना ऊपर मिला दो प्रज ही ही एनम इसी में अलग था मिला हुआ है प्रज ही, ही। क्या था परित्यज प्रज ही अलग हे नम एनम नम बनता है यहाँ प्रज ही नहीं प्रजही ही, ही। जय शब्द तो ये एक बनता है जयी हन धातु का जय बनता है हन धातु का जय होता है तो त्याग करो जय शत्रु महाभ जय शब्द भी आता है प्रजही शब्द भी बनेगा किन्हा जही ही परित्याग करो तापमान प्रजी परित्याग करो प्रजई एनम एनम भाष्य में प्रजही परित्यज पापमानम ये पाप कर्म करने वाले ज्ञान विज्ञान अनासनम आधो इंद्रियाने नियम पहले क्या करना इंद्रियों को नियमन करके इंद्रियों में काम है उसको जितना है तो पहले क्या करना पड़ेगा इंद्रियों को नियमन करो चोर किस स्थान पर है उसको पकड़ने के लिए पुलिस जब जाते हैं पर पहले उसने तारी तरफ से घेर लेते है तब तो पकड़ेंगे इंद्रिया में काम है तो पहले इंद्रियों को ही नियमन करो इंद्र अपने बस में आ जाएगा तो काम को जीत सकते हैं आदो इंद्रिया नियम्य एनम पापमानम प्रजही ही। इस काम को छोड़ो समाप्त करो ये क्या करता है ज्ञान विज्ञान नाशनम, ज्ञान विज्ञान को नाश करने वाले विवेक के ज्ञान ज्ञान शास्त्र ज्ञान ज्ञान और विज्ञान जो कहेंगे ज्ञान शब्द से शास्त्र ज्ञान ही और विज्ञान कहेंगे तो अनुभव ब्रह्म विज्ञान ब्रह्म विद्या विज्ञान शब्द से अनुभव हो ज्ञान शब्द शास्त्र ज्ञान ज्ञान विज्ञान आसनम यह काम क्रोध होने पर शास्त्र से सुना सत्संग सुना गुरुवाक्य सुना कुछ सुना हुआ इसको भी नष्ट कर देता है काम क्रोध पाने पर इसको भूल जाता है और अनुभव क्या करेगा वो भी नष्ट नष्ट क्या करे अनुभव यदि अनुभव साक्षात्कार हो गया तो नष्ट करेगा नष्ट करेगा मतलब उसको उत्पन्न करने नहीं देगा नाशन का तो अनुभव हो नहीं सकता है काम क्रोध से रहेगा तो अनुभव नहीं होगा यही नासन एक तो है उसको नष्ट कर देना दूसरे इसे इससे प्रतिबंध रखे तो आगे आने ही नहीं देना जही ही कहा जही कहा तो वाक त्याग इसे बनता है जही ही जहा ही इसे बनता है हंडा तो का जही बनता है नष्ट कर अर्थ तो बनेगा यहां जही ही जही का तो परित्याग करो एनम पापमान प्रजही ही ज्ञान विज्ञान नाशनम ज्ञान विज्ञान उनाश करने वाले पहले क्या करना है इंद्रियों को अपने अधीन करके काम को समाप्त करना है इसलो बोलो इंद्रिया पराण्याहुरीभ्य प मन मनसस्तु परा बुद्धि या बुद्धे पर तस् सह इंद्रियानी पराणी आहू विषय के अपेक्षा इंद्रियो को पर कहा कहीं कहीं इंद्रिय के अपेक्षा विषय को पर मानते हैं तो यहाँ इंद्रियानी पराणी आहू इंद्रिय हो गए पर क्योंकि विषय बाहर है अपने में इंद्रिय भी पर मन इंद्र से परे मन इंद्रिय की प्रभुति मन के साथ मन से ही इंद्रियो की प्रभुति केवल इंद्र की प्रभुति होने मन नहीं तो नहीं होगा मन से कुछ चिंतन करते आंख खोला है दिखता नहीं सामने कान खोला है मन से कुछ चिंतन करते सुनाई नहीं पड़ता है ऐसे कोई कभी बैठी सोता है आंख भी खोला है कान भी खोला है कुछ बोलते तो सुनाई पड़ता है पूछेंगे तो बता नहीं सोता है क्यों कुछ मन मन कुछ जहां है उसका चिंतन इतने करेगा तो कान खोला होने पर भी शब्द सुनाई पड़ता है किन्तु अर्थ सुनता है सुनता है कुछ वो समझता नहीं तो मनोपुर इंद्रिय की प्रवृति होती है इंद्रिया पराण इंद्रिय से पर हो गया मन और मन को रोकने के लिए मन के स्विता है बुद्धि मनीषा मनीषा बनता मन मनो से मनीषा मन को रोकने के लिए बुद्धि बुद्धि के द्वारा विवेक बुद्धि के द्वारा मन को रोकना है मन संकल्प विकल्प करने वाला है भागता रहता है इधर उधर विवेक बुद्धि के द्वारा मन को हमको क्या करना है क्या चाहिए क्या प्राप्त करना है इस जीवन में कितने जीवन चले गए ऐसे संकल्प विकल्प भोग कहा मरते मरते बहुत चला गया अभी क्या करना है निश्चयात्मिक बुद्धि के द्वारा मन को रोकना कहा मन को लगाना कहां से हटाना ये मालूम है नहीं किससे मन को हटाना किस में लगाना मालूम है नहीं मन इधर उधर होता है उसका स्वभाव दौड़ता है उसको कौन रोकेगा बुद्धि के द्वारा बुद्धि उसको रोकेगा इधर नहीं हाँ जितने रुकना चाहते भागेगा हाँ स्वभाव ऐसा ही ऐसा ही वो आपको पता नहीं चलता थोड़े हैं हाँ कठिना होता है ये आगे बताएगा अर्जुन पूछेगा भगवान तो उतर देंगे आयुर्वेद से दुष्कर्म असंशय मन कृष्ण करे भगवान बताएंगे कठिन तो है किंतु अभ्यास होने तो कौन ते हो वैराग अभ्यास वैराग्या मन भाग जाते हैं तो क्या करना चाहिए मन को ला करके परमात्मा लगाना फिर भाग गया तो फिर भाग गया तो फिर भाग गया तो कितने कब तो करें जब तो भागता है तो, तो लाना पड़े यही उपाय और कुछ नहीं <laughs> भागता है तो लगा भागता है तो लाभ लग गया तो आत्मास्वस्थ मना कृतवा न किंचित भी चिंत मनो में आत्मा में लगा दिया कुछ चिंता करना नहीं अरे भागता है तो लाना पड़ेगा और अभ्यास उसके साथ है वैराग्य वैराग्य नहीं होना चाहिए आत्मा के कारण भागता है वैराग्य भी चाहिए अभ्यास भी चाहिए और वैराग्य भी चाहिए बहुत लोग अभ्यास करना चाहते हैं किन्तु वैराग्य नहीं होता है तो भागता है वैराग्य भी चाहिए इसलिए योग सूत्र में अभ्यास वैराग्य ध्यान तनिरुद्ध भगवान भी क्या कहेंगे अभ्यास है न तो कौन हो वह राज्य रच बुद्धि के द्वारा विवेक करना पड़ता है क्या चाहिए क्या करना है कर्तव्य क्या है मुझे प्राप्त क्या करना मन इधर उधर भागता है चला गया क्या प्राप्त करना क्या मिलेगा फिर लक्ष्य में लगाना पहले पहले परिश्रम करके थोड़े थोड़े कम कम लगेगा फिर थोड़े लगने के बाद उसको लगाने का सामर्थ्य आ जाता है फिर खींच लगाना पहले क्या मन कभी चला गया उसके साथ स्वयं भी चला गया काम भाग गया उस समय पता नहीं चल कहा बहुत देर के बाद आता है और थोड़ा विवेक करके जब करेंगे तो कम समय में आ जाएगा चल जाएगा फिर कम समय में आ गया फिर चला गया कम समय में फिर प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे कम होगा भागना कम होगा और ज्यादा समय बाहर नहीं आ जाएगा पहले परे विवेक कर नहीं करता तो कहाँ कहाँ मन भागता रहता है उसमें वो रहता है पूरा समय चला जाता है और अभ्यास करने से धीरे धीरे करना पड़ेगा मनस्तव पराबुद्धि यो बुद्ध है परतअुस बुद्धि से पर है बुद्धि से पर क्या है परमात्मा है कहीं कहीं ये व्याख्या में कोई कोई बुद्धि से पर काम कहते हो गलत है कहीं कहीं पुस्तक में बुद्धि से पर काम कहते है किसी पुस्तक में मिलेगा तो हिंदी में जितने बड़े पुस्तकों कोई पुस्तक हो बुद्धि से पर काम नहीं बुद्धि से परम आगे बताएंगे ये बुद्धे परत अस्तुष परमात्मा है श्लोक बोलो मना। मना उत्ते उत्ते तर्था तर्था। अच्छा इस श्लोक में अलग अलग पदच्छेद करेंगे कहाँ कहाँ विसर्ग मिलेगा आए में के विसर्ग मिलेगा आगे नहीं। नहीं। आहू के आगे इंद्रिय भी नहीं आहू तो हे तो मिलेगा नहीं मिलेगा है आहू के विसर्ग इंदिरे भी है मन में विसर्ग तीन हो गये आगे मन सह चतुर्थ बुद्धि पंचम हुआ अब बुद्धे परत सात सह कितने विसर्गे पदच्छेद करेंगे तो कितने विसर्ग मिलेगा श्लोक में आठ विसर्ग मिलेगा मिलेगा पहला पर आहूरू के आगे विसर्ग होना चाहिए यहाँ पर मे धी रे रह होने से विसर्ग नहीं होगा ई आहरु रह है आगे ई है ई पर में होगा तो विसर्ग नहीं होगा तो इंद्रिय व्य बनिया इंद्रिय व्यय में विसर्ग है पर क्या है पर में पर रहेगा तो विसर्ग होता है होता है आगे मन हो क्या कि विराम है विसर्ग हो जाएगा मन मनस्तु में विसर्ग है मन स विसर्ग क्यों नहीं हुआ विसर्ग स हो गया विसर्ग स हो गया विसर्जन से सूत्र है पर बुद्धि ही यहाँ भी बुद्धि विसर्ग होना चाहता विसर्ग नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ यह पर में तो खर पर होने से विसर्ग होगा ख छि बुद्धि री पर में यो, यो के पहले कहीं विसर्ग नहीं मिलेगा बुद्धे है विसर्ग है अच्छा छुट्टिया यो बुद्धि यो यो यह यह भी एक विसर्ग होना चाहिए यह के मैं विसर्ग क्यों नहीं हुआ व है तो क्या हो गया यो हो गया वो हो गया बुद्धे पर विसर्ग परत यहाँ में विसर्ग को क्या हो गया स हो गया परत तो सह में अगे बिरा में तो देखना बुद्धि मन सत्व परा बुद्धि कोई बोलेगा तो शुद्ध है अशुद्ध है अच्छा। बुद्धि बनना करते है कभी किसी पुस्ता मिले तो गलत है कोई पुस्तक छपा देगा तो करते कोई बताएगा तो गलत है अशुद्ध उच्चारण नहीं करना चाहिए इतने समझना चाहिए मन सत्व परा बुद्धि इसलिए बुद्धि रे पर और हम अपने बुद्धिमत्ता देखा करके बोलेंगे मन परा बुद्धि बुद्धि मन परा बुद्धि ये बुद्धे पर तस्तु जितना अच्छा बोले अशुद्ध बोलना नहीं चाहिए हाँ, फिर बोलो श्लोगम एवं बुद्धे परम बुद्धवा संस्थ्यात्मात्म जही शत्रु महाबाहो काम दुरास एवं बुद्धे परम बुद्धवा आत्मना आत्मा संस्तभ्य हे महाबाह दुरासदम कामरूपम शत्रु जही यहां पर तो को जही आया हन धातु का जही मतलब मारो पहले था उहा के त्यागी धातु का जही ही प्र क्या करना है बुद्धे परम बुद्धवा बुद्धि से परे क्या है बुद्धि से परे परमात्मा उसको जान करके बुद्धि से परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया तब आत्मान संस्तभ्य आत्मान संस्तभ्य सं, संस्थन करके आत्मान संस्तभ्य अंतकरण को स्थिर करके सम्यक स्तंभन करत्व आत्मना आत्मा मन के द्वारा शुद्ध मन के द्वारा संस्कृत मन के द्वारा समाधान कर एकाग्र करके आत्मान संस्तव्य एकाग्र करके मन के द्वारा स्थिर करके हे महाबाह काम रूपम सब जय मारो धुरा सदम दुख से उसकी प्राप्ति उसको जानना बड़ा कठिन है जितना बड़ा कठिन है काम इच्छा है सारे इच्छा से वो काम है कहे के काम इच्छा काम संबंधी अलग सामान्य काम इच्छा है इच्छा प्रबल सबसे बड़े दुख देने वाले सारे इच्छा ही दुख देने वाले ये जो काम रूपये दुरासत है इसको मारो नष्ट करो परमात्मा को जान करके मारने के लिए कहा जब तक तो परमात्मा साक्षात्कार नहीं हुए तब तो तक तो उसका समाप्त करना बड़ा कठिन है स्थल कुछ इच्छा कम हो जाते हैं सूक्ष्म रहती है कि उसको तो समाप्त करना तो बुद्धि से पर को समझ करके परोक्ष रूप से समझ नहीं धीरे धीरे इच्छा को कम करना इच्छा को कमती करते करते जितने वासना क्षय हो जाएगा इतने मन स्थिर होगा मनोनाश होगा तभी ज्ञान दृढ़ होगा शास्त्र समझ आ जाता है दृढ़ नहीं होता है साक्षात्कार नहीं होता है इच्छा आदि प्रतिबंधक के, वासना क्षय करना पड़ता है प्रतिज्ञा करके छोड़ देने पर भी इच्छा आ जाती है संन्यासी में तो प्रतिज्ञा करते सारे इच्छा का त्याग किन्तु त्याग कभी मुमुखु कभी साधक आप लोगों में भी कभी कभी लगता है कि कुछ नहीं चाहिए हमको परमात्मा साक्षात करके ना कुछ नहीं चाहिए किंतु थोड़ी देर बाद ईदमे साथ, साथ इच्छा हो जाती है महात्मा भी इस प्रकार सन्यास लेते प्रतिज्ञा करके कर, कुछ नहीं चाहिए किंतु फिर इच्छा हो जाती है कोई पढ़ाई करके शास्त्र समझ कर, समझ लिया बहुत दिन के बाद फिर जाता है परिचय देकर पढ़ने के लिए उपाधि लेने के लिए कोई तो उपाधि छोड़ करके आगे में जला करके साधु बन जाता है कोई साधु बनने के बाद जाता है परीक्षा देकर पढ़े उपाधि लेने के लिए यह भावना है कि हम पढ़े तो हमारे पास उपाधि आचार्य आदि उपाधियों उनसे सम्मान मिलेगा और क्या मिलेगा परमात्मा प्राप्ति के लिए डिग्री उपाधि आचार्य चाहिए जो आचार्य लेना परीक्षा लेकर के उपाधि लेना किस लिए ले? सम्मान के लिए यह हो गया क्या संन्यास मार्ग का अनुकूल या विरोधी हुआ विरोधी हुआ इसी प्रकार कुछ किसी प्रकार कोई वासना आ जाती है तो वासना को समाप्त करना पड़ेगा जब ही करना है वासना को समाप्त एक साथ नहीं होता है तो इसको धीरे धीरे धीरे धीरे कम करना पड़ेगा विवेक बुद्धि के, के द्वारा समाप्त करना पड़ेगा हाँ, बोलो इति गीता श्रीमदीताषत्सु ब्रह्म योग शास्त्रे नाम अध्यायः बोलो पढो विद्यासंवाद गीता बुलपढ़ीमदीताषत्सु ब्रह्म योग विद्याजुन संवाद कर्मयोग नाम तृतीयोध्याय देखो इतनी श्रीमद भगवत गीता सु एक साथे गीतासु आगे उपनिषद में ऊ था गीता में ऊ ह्रस्व है उपनिषद में ऊ ह्रस्व है दुल मिन करके क्या हो गया दीर्घ हो गया अब बोलते समय कोई बोलेंगे इत श्रीमद भगवत गीतासु उपनिषसु यहाँ पदच्यत नहीं करना मालूम समझे अर्थ समझने के लिए पदच्यत करो पढ़ते समय कैसे बोलना है इति श्रीमद भगवत गीता सुपनिष्हा तक उपनिष गीता उपनिष्स अलग ऐसा बोलना नहीं श्रीमद भगवत गीता सुपनिषसु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री अर्जुन संवादे कृष्ण अर्जुन अलग करके बोलना क्या बोलना कृष्णार्जुन प् संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोध्याय क्या बोलना तृतीयो अध्याय अध्याय अ नहीं बोलना अ था तृतीयों में वो में मिल गया अवग्रह चिन्ह है अ नहीं, नहीं बोलने का तृतीय ध्याय देखो कर्मयोगो कर्मयोगो कर्मयोग अब विसर्ग होना था किंतु पर में क्या है न पर रहेगा तो विसर्ग नहीं होगा वो हो गया करना योगो। वो हो कर्म योगो तृतीय अध्याय तृतीय यहां भी विसर्ग तृतीय किन्तु पर में अहोने से विसर्ग नहीं करेगा वो होगा तृतीयोध्याय अथ चतुर्थोध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग वाच इमं विवस्वते, विवस्वते योग प्रोत्तवानहम विवस्वान मनवे प्राह मनु ऋवा कवे ब्रवीति दो अध्याय द्वितीय तृतीय अध्याय दो अध्याय होगी द्वितीय अध्याय का क्या है नाम सांख्या युग और तृतीय अध्याय ज्ञान और कर्म दो योग कह दिया गया और गीता शास्त्र में क्या क्या उपदेश करने वाले है केवल लोके स्वयं द्विविधा निष्ठा पूरा प्रोत्ता मया न ज्ञान युग्यान कर्म ज्ञान युग कर्मयो दोनों ज्ञान योग का उपाय है कर्म योग। कर्म करने से अंत शुद्ध होगा तो ज्ञान योग में आरूढ़ होगा उपाय कहेंगे किसको कर्मयुग और ज्ञान युग होता है उपेय साध्य साधन हो जाएगा कर्म योग और साध्य क्या होगा ज्ञान योग। सांख्य ज्ञान युग ये दोनों कथन करने के बाद सारे वेदार्थ समाप्त उपदेश हो गया सारे वेद में ही ज्ञान और कर्म उपासना भक्ति कर्म ये वो कर्मयुग में आ गया अद्वितीय चिंतन में भक्ति अलग है चतुर्विधा वजनते मैं कहेंगे अलग भक्ति को नहीं अलग कहा कर्मयुग और ज्ञान कर्म करने वाले को भक्ति करनी चाहिए नहीं अवश्य करनी चाहिए और उपासना कोई करेगा तो कर्म करना चाहिए कर्म को छोड़ देना चाहिए हम भक्त है हम भक्ति करते करके कर्म को छोड़ देना ये अनुचित है अब कर्म करते तो हम भक्ति नहीं करेंगे यह भी अनुचित है कर्म करने वाले को भक्ति करनी चाहिए मिला करके कर्म उपासना भक्ति सब मिल करके अंतगुण शुद्धि के द्वारा ज्ञान प्राप्ति का साधन कर्मयोग बता दिया जब तक तो वैराग्य नहीं हुआ जिज्ञासा नहीं हुई तब तो तक तो कर्म करते रहना चाहिए कर्म कर्म से अंतगुण शुद्ध होता है अंतगुण शुद्ध होने पर संसार से वैराग्य होगा वैराग्य होगा तो ज्ञान मार्ग में प्रभु होगा और यदि श्रवण कर्म करते समय शब्द शास्त्र सब, श्रवण करता है जितना अष्टादश पुराण अष्टादश पुराण भी सामान्य लोग सब के लिए व्यासी ने बनाया जो वेदांत में ज्ञान गूढ़ ज्ञान है सब पुराण में विष्णु पुराण में भागवत में महाभारत में तो है ही अन्य ग्रंथों में सब ग्रंथ में आत्म ज्ञान का उपदेश है देवी भागवत में भी है सब पुराने में है केवल इतने है वेद पढ़ने के लिए कुछ नियम अधिकार आदि का विचार आया उसके जो नहीं पढ़ सकते हैं उनको भी ज्ञान प्राप्त हो इसी अभिप्राय से व्यास जी ने पुराने की रचना की तो पुराने में भी अद्वैत का उपदेश है महाभारती में अद्वित का बहुत उपदेश है देवी भागवत बताया कहते हैं सब पुराने में भरा हुआ है भागवत में तो भरे हुए हैं। तो अद्वैत उपदेश सुनने के लिए निषेध नहीं सुनना चाहिए पारमार्थिक के तत्व को समझिए पारमार्थिक का एक अद्वितीय ब्रह्म है और व्यावहारिक अद्वैत है माया से द्वैत सपना प्रपंच में जो द्वैत प्रपंच दिखता है वो होता है प्रातिभासी का में भी द्वैत दिखता है ना आप कमरा बंद कर सो उस समय सपना आप देखते हो और आपके पास कोई है वो भी सपन देखता है दोनों का सपना एक होता है ये कुछ सपना देखता है ये कुछ दूसरा देखता है सबका सपना प्रपंच लगा, बनाता कौन है निद्रा के दोष से आप ही बना देते हो आप में सामर्थ्य है यहाँ बैठ कर सो गया बना देता है पर्वत बना देता है हिमालय में घूम रहा है आकाश में उड़ रहा है ऋषिकेश के समुद्र में स्नान कर रहा है सब कुछ सपना प्रपंच में बना देता है आप में जिसे सपना में बना देते हो इसी प्रकार परमात्मा माया से ये जगत बना करके दिखाते हैं न चाहते हैं ये भी एक सपना है, है। जागृत अवस्था में आने पर सपना समाप्त हो गया है नहीं रहा समाप्त हुआ नहीं ब्रह्म ज्ञान के बिना सपन प्रपंच समाप्त होता है इसे उसका नाम प्रातिभाषिक है और जिसकी निवृत्ति ब्रह्म ज्ञान से ही हो उसको कहते हैं व्यावहारिक स्वप्न प्रपंच बहुत देखते समय आप अकेले थे ना बहुत लोग थे हैं सपने आप देखा बहुत लोग को देखा बहुत लोग देखा शत्रु मित्र पशु जड़ चेतन बहुत को देखा है नहीं देखते थे। थे? बहुत देखते समय आप उस समय एक के थे ना अनेक हो गए थे एक थे ठीक इसी प्रकार अभी बहुत देखते समय है अद्वितीय ब्रह्म रहेगा या टुकड़ा हो जाएगा नष्ट हो जाएगा है सपन प्रपंच देखते समय आने के दृश्य द्रष्टा सब होगी उस समय आप कहा थे सपना प्रपंच आप कहा थे आप सपना प्रपंच आप कहे के शरीर बना दृश्य बनेंगे जड़ चेतन मित्र बहुत बनेंगे किंतु आप उस समय कहाँ थे बताओ आपके अंदर सारे कुछ था मरने के अंदर सोई सा सारा सपन प्रपंच आपके अंदर है hey, आप सपन प्रपंच में कहा थे hey? वो सपन सारे बना दिया हो उस समय आप उसी सारे में रहते या अन्य में रहते सौ में रहते देखो आप अकेले सपन प्रपंच सर्वत्र रहते और सारा सपन प्रपंच आप में है इसी प्रकार अभी जागृत प्रपंच आपके पारमार्थिक स्वरूप में है ये स्वरूप में नहीं ये स्वरूप तो स्वप्न के अंदर है व्यावहारिक प्रपंच आपका पारमार्थी के स्वरूप में सारे व्यावहारिक प्रपंच है जिस प्रकार आपके व्यावहारिक सर्वे के अंदर मन में आपका स्वप्न प्रपंच है इसी प्रकार आपके पारमार्थी के स्वरूप में ये सारा व्यावहारिक प्रपंच है और आप वहां से कहा समय कहा है सर्वत्र तो एक अद्वितत्व तो पारमार्थी है और द्वैत प्रपंच व्यावहारिक है मरूभमि वास्तव है कल जल कल्पित है कल्पित जल में रहेगा तो मरुभमि गिली होती है क्या इसी प्रकार पारमार्थिक अद्वैत समझ करके द्वैत भक्ति कोई कर सकता है या नहीं कर सकता है व्यावहारिक अद्वैत है व्यावहारिक अद्वैत मान करके पारमार्थिक अद्वैत ज्ञान जो तो नहीं होता है तो अद्वैत का साक्षात्कार नहीं हुआ किन्तु श्रुति वाक्य में अद्वैत तत्व कहा गया इसको सुनेंगे तो जानेंगे तो पाप होगा अद्वित और पार्थिक तत्व तो तो समझेंगे तो भक्ति नष्ट हो जाएगी पार्थिक अद्वित व्यावहारिक द्वित वास्तव तो मरुभूमि और कल्पित तो जल कल्पित तो जल दिखेगा तो मरुभूमि रहेगी मरुभूमि रहेगी और मरुम है जान लिया तो जल दिखेगा वहाँ दिखाया नहीं दिखा है कभी मरुम जानते तो भी जल दिखता है आकाश में रूप क्या है नीले रूप है वास्तव है ही नहीं तो नीला रूप दिखता है मालूम हो गया आकाश में रूप नहीं है अभी नीला दिखेगा तभी तो दिखेगा ये स्फटिकल लेकर रखेंगे पुष्प के पास लाल पीला दिखेगा आपको मालूम हो गया स्फिकल जो दिखता है लाल पीला ये पुष्प के कारण दिखता है मालूम हो गया तो आगे स्पर्टिका पीला दिखेगा या नहीं दिखेगा मालूम होने के बाद इसको उसके पास ही उसे दिखेगा इसी प्रकार भ्रम है मरुम में जल दिखता है कल्पित जल दिखेगा मरुम ज्ञान होने के बाद भी वास्तव अद्वितीय तत्व है द्वैत प्रपंच व्यावहारिक प्रपंच सब दिखता है सब व्यवहार होगा कि समझ ले आइए आकाश में रूप नहीं है नील रूप दिखते समय भी आकाश निरूप ऐसा आप मानते कोई बोलो आकाश में नील रूप दिखता है किंतु आकाश का रूप नहीं है मानते ना नहीं मानते दिखता है नीला नीलते रूप नहीं अभी गंगाजल जाओ इसी के देखो नील दिखेगा बहुत सुंदर नील दिखता है अब पानी ग्लास में लाए तो बिल्कुल सफेद गिरता है तो सफेद है नील है ही नहीं, नहीं किन्तु सात स्वच्छ हो जाएगा तो नील दिखता है तीसरी प्रकार आ, ये प्रपंच द्वित प्रपंच व्यावहारिक समझ करके अद्वैत को मानेंगे के का दोनों में कोई विरोधा नहीं समान सत्ता विरोधा विरोध वास्तव मरूभमि और वास्तव जल दोनों एक साथ रहेंगे पार्थी अद्वैत और पारमाथी द्वैत दोनों एक होगा नहीं होगा कल्पित द्वैत और पारमाथी का द्वैत एक साथ रहते कल्पित जल वास्तव मरूमि एक साथ रहते रहते हैं वास्तव मरूमि कल्पित जल रहते हैं सपने में आप अकेले है वस्तुतः किंतु होने के रहता न नहीं इसी प्रकार पारमाथिक अद्वैत समझ करके व्यावहारिक अद्वैत भक्ति में कोई दोष नहीं होता है अद्वैत भी पार्थिक समझने से वेदांत श्रवण से जिस प्रकार उपासनादि से अंत गुण शुद्धि होती है वेदांत श्रवण से भी अंत गुण शुद्ध होता है अरे वेदांत श्रवण करके जगत में बुद्धि बार बार करने पर ही मनो विषय से हटता है वासना की यह निवृत्ति होती है वासना को कम करने के लिए प्रपंच में मिथ्यात्व बुद्धि करनी चाहिए बार बार अरे मिथ्यात्व बुद्धि के लिए शास्त्र ही प्रमाण अद्वैत मत अने नाना किंचन इसलिए इसको समझने पर संसार से बैराग्य हो मन को हटाए इसके लिए आवश्यक है अन्तगुण शुद्धि का साधन है और उसमें उसके साथ साथ भक्ति भी करनी है अद्वैत वेदांत सुनेगा तो भक्ति तो सुने तो नहीं करेगा भक्ति करना इसमें कोई लोग नहीं जान करके डरा देंगे उसको सुनेंगे तो भक्ति नष्ट हो जाएगी आप में, में कोई अद्वित सुना तो भक्ति नष्ट हो गई वालो किस क्या किसकी नष्ट हो गई नष्ट किस हो जाएगी जो नहीं समझ पाए अरे ऐसे कोई आचार्य बताने वाले स्वयं उल्ट पाल्ट करने वाले कोई बताएगा नष्ट करना चाहेगा तो भी नष्ट नहीं होती जिसकी भक्ति है कोई कहेगा तो नष्ट हो जाएगी श्रद्धा जिसकी तो कोई कंसिज छोड़ देगा नहीं होगा इसलिए अद्वैत श्रवण भी करे और द्वैत उपासना करने जैसे उसको करे अभी यहाँ दोनों का उपदेश हो जाने के बाद भगवान अभी उपसार कर देंगे कि हमें सब उपदेश हो गया कुछ पूछे न जागृत होता हाँ यही करना है नहीं सपने पाप पुण्य जैसे नहीं लगता है जागृति के पाप पुण्य भी नहीं लगता है आप इसको सपना मान लें तो नहीं लगेगा सत्य मानते तो लगता है आता है अनन्न आगत न भगवती सपना में दिष्टांत देते है जिस प्रकार पाप पुण्य आत्मा में नहीं लगता है जागृति के पाप पुण्य के साथ आत्मा का संबंध है ही नहीं झूठा आरोप करता है आरोप करके अपने को पाप मानता है संबंध होता ही नहीं आत्मा तो असंग मानने पर भी संग नहीं होता है आत्मा के साथ पापुनि का संबंध है ही नहीं झूठा आरोप करता है ओ सन मित्र सं वरुण शन भगवरियम शन इंद्र बृहस्पति शन विष्णु दुर्क्रम ब्रह्मे नमस्ते प्रत्यक्षं प्रत्यक्ष ब्रह्मा प्रत्यक्षं प्रत्यक्ष ब्रह्मावादिश सदिश ते ते Ameen, bam, Ameen, svaktaram, Om shante shante shante